परमादी प्रातस्वरणी अन्रीसमल श्री प्रेमपुरीजी महाराज के एवं आराध्य श्री के सद्गुदेव पवित्र चरणारविन्दों में कोटिशाह आदरणी भक्तवृंद मातृशक्ति आप सभी भी हमारे आराध्य के ही अनेकानेक रूपों में विराजमान हैं संपूर्ण आकृतियां अपने आराध्य की ही निहार करके आप सब के भी चरणों में मैं कोटिशाह वंदन करता हूं आओ अपने हृदय को ऐसे आनंद के रस से भर दें जिससे जीवन में आने वाली प्रत्येक घटना मधुर बन जाए जैसे जलाव होता है जलेबी जिसमें बोर दी जाती है तो वह मीठी हो जाती है रसीली हो जाती है वैसे ही आप अपने हृदय को भी ऐसे रस से भर दें कि कड़वी से कड़वी घटना अमंगल समझ में आने वाली घटना भी मंगल में हो जाए और यह विधा यह युक्ति हमको संतों से गुरुजनों से सीखने को मिलेगी इसलिए हम अपने मानस को वहां ले चलें जहां वेद वेदांग के जानकार मनीषी विद्वान आत्मदेव जी विराजमान हैं जो सर्ववेद विसारद हैं स्रौत स्मार्त कर्म करने में निष्णात हैं और इस महापुरुष ने संसार में प्रत्येक पुरुषार्थ करके जीवन को मधुमय आनंदमय रसमय बनाने का पूर्ण प्रयास किया इसने, और प्रयास में सफलता नहीं मिली जैसे कोई व्यक्ति चाहे कितना प्रयास करे रेत को कोलू में पेर कर तेल निकालने का अथक प्रयास करे तो क्या उसमें तेल निकल आएगा नहीं निकलेगा ऐसे इन्होंने प्रयास बहुत किया कि जीवन हमारा संसार के पदार्थों से संसार के व्यक्तियों से संसार के स्थान से भर जाए नहीं भरा जीवन अब अवैराग्य उत्पन्न हुआ और वैराग्य सम्पन्न होकर के जब गोकर्ण जी की शरण में गए तो गोकर्ण जी ने कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई जो बातें यदि हमारे मानस में स्मरण में रहें तो हम सदा सर्वदा उल्लास में रहेंगे महोत्सव में रहेंगे गोकर्ण जी महाराज पहले तो कहते हैं देहे स्ति मांस रुधिरे आत्मदेव जी महाराज आप हैं तो आत्मदेव किंतु अपने को आप मरण धर्मा क्यों मानना चाहते हैं जैसे कोई राजकुमार होकर अपने को भिखारी माने वैसे ही हमारी आपकी दशा हो गई है हम हैं तो अजर अमर अविनाशी किन्तु इस मरण धर्मा शरीर के साथ ऐसे अटैचमेंट हुआ ऐसे राग हुआ किसके साथ बिल्कुल एक हो गए हमारे एक महात्मा सुनाते थे कि कोई राजकुमार शिकार खेलने के लिए गया था रास्ता भटक गया बन में अब जब वो बन में रास्ता भटका सायकाल का समय लगा तो बहुत भूख लगी कहीं से थोड़ी धूम्र की गति समझ में आई धुआं समझ में आया तो सोचा कोई न कोई यहां जरूर है क्योंकि यदि धूम्र है तो बन्ही जरूर होगी आग जरूर होगी उस धूम्र को देख करके बन्ही की खोज में निकला आग की और देखा कि कुछ कोल भीलों का निवास स्थान है बिचारा जब वहां गया तो कोल भीलों ने उसे देखा कि कोई सभ्य पुरुष आया है हम लोगों के मध्य में स्वागत किया और स्वागत करने के बाद जो उनके यहां पदार्थ खाने का था खाने को दिया किंतु तो वह खा नहीं सका मांस आदि खाने का ही काम था उन लोगों का और रात्रि में ठंड का समय कोल भीलों ने एक पशु की खाल नीचे बिछा दी और दूसरे खाल ओढ़ने को दे दी अब उनके पास कोई मखमल के कपड़े तो है नहीं वो महात्मा हमारे सुनाते थे कि नीचे से भी दुर्गंध आए ऊपर से भी दुर्गंध आए खाल में अब विचारा बड़ा बेचैन किंतु तो जीवन की रक्षा के लिए दूसरा कोई साधन था भी नहीं गंध आने के बाद भी उसी खाल में अपने को समेटता रहा रात्रि विगत हुई किंतु रात्रि भर में ही उसके नासिका को उस गंध को सहने का अभ्यास पड़ गया हमारी नासिका भी जैसे जिस माहौल में रहती तो अभ्यस्त हो जाती आप कभी समुद्र के तट पर जाओ जहां मछलियों का व्यापार होता है वो सुखा देते हैं अभी में कथा थी तो मैं उधर गया तो देखा कि मछलियां सूख रही हैं रस्सियों में इतनी दुर्गंध थी कि लगता था कि प्राण निकल जाएंगे किंतु तो चिंतन चला कि मेरे यदि प्राण निकल जाएंगे तो यहां ये काम करने वालों के भी तो प्राण निकलना चाहिए नासिका तो इनके पास में भी है किंतु तो उनको गंध का पता नहीं चलता है अभ्यस्त हो जाती है नासिका ऐसे ही जो गंदगी में रहने वाले लगते हैं उनको वहां का अभ्यास हो जाता है उस राजकुमार को भी रात्रि भर में नासिका को अभ्यास हो गया और ठंड लग रही थी सुबह कोल व्हीलो ने कहा कि जाओ प्रातःकाल हो गया तो निकलने का मन ही ना हो खाल ही न छोड़े तो महात्मा कहते थे यही दशा हमारी आपकी है ये मलमूत्र से ग्रसित ये शरीर और जैसे वो राजकुमार उसके अंदर घुस गया निकलना नहीं चाहता था वही अब हम आप भी शरीर से कहां निकलना चाहते हैं ऐसा अभ्यास हो गया इस शरीर का ऐसा अभ्यास हो गया कि शरीर ही सर्वस्य है सर्वस्य क्या कहें शरीर ही मैं हूं ऐसी अभिमति हो गई तो हमारे गोकर्ण जी महाराज कहते हैं पहले प्रयास करो चिंतन करो अभ्यास करो और ये विचार करो कि ये शरीर मैं नहीं हूं शरीर मैं नहीं हूं ये तो ठीक है किंतु ये संसार के संबंध भी मेरे नहीं है अच्छा जितने संबंध हैं इन संबंधों के बारे में यदि आप विचार करें तो मन की मान्यता के अतिरिक्त कुछ इसमें है क्या अमर एक महात्मा कहते थे कि पति पत्नी स्त्री पुरुष मिले और ब्राह्मणों ने मिलकर के या रिश्तेदारों ने मिलकर कपड़े में गांठ लगा दी और अग्नि के पास घुमा दिया कहा कि तुम पत्नी और तुम पति अब बस ये बंधन बन गया और बंधन ऐसा बना यह गांठ ऐसी लगी ये गांठ बाहर ही नहीं लगी अंदर भी लग गई और ये गांठ अब हम छोड़ने का प्रयास ही नहीं करते वो हमारी पत्नी है वो हमारा पति है ये मैं का संबंध मेरे का संबंध बन गया बड़ा विलक्षण लगता है हम लोग कभी चिंतन करते हैं ऐसी आसक्ति हो जाती ऐसी आसक्ति हो जाती है संबंधियों के साथ में और बंधुओं बड़ा विचार करने का यह विषय भी है हम संबंधियों को कई बार अपना मानते रहते हैं किंतु तो संबंधी हमको मानने को तैयार ही नहीं अच्छा ये जितने भी बंधन हैं ये बंधन सारे मान्यता के हैं अच्छा बेटा का और बाप का संबंध भी मान्यता का ही है आप उसको विचार करेंगे मां ने कह दिया ये तुम्हारे बाप हैं वो मान गया अब बाप है कि नहीं ये मां के अलावा कोई दूसरा जानता है क्या मां ने कह दिया ये तुम्हारे जन्म की मान्यता हो गई तो कहा ये जो जायासुत आदि की मान्यता है ममता है कि ये मेरे हैं मेरे हैं इस ममता का भी परित्याग करो नारायण कहना तो बहुत सरल है मैं एक दिन सोच रहा था कि कोई जड़ वस्तु हो तो छोड़ दी जाए और ये तो दिल का संबंध है ना स्थूल वस्तु को छोड़ना सरल है किंतु जो करण में भाव बैठ गया इसका त्याग करना बड़ा कठिन है ऐसी मान्यता बन गई ऐसी मान्यता बन गई हमें एक महात्मा मिले अपने गुजरात में मैं नर्मदा के किनारे था अभी करीब दो साल भी नहीं हुए नर्मदा से स्नान करके आ रहा था तो देखा एक बड़े मस्त महात्मा वो कॉपिन लगाए हैं बड़ी बड़ी जटाए हैं और वो महात्मा मस्ती से जा रहे हैं कोई सामग्री नहीं है साथ में जलपात्र तक नहीं मुझे लगा कि कोई सिद्ध महात्मा लगते हैं तो मैं महात्मा के पीछे पीछे हो लिया मैं भी स्नान करके आया था मुझे लगता है आठ दस किलोमीटर जाने के बाद वो महात्मा बैठे और जो महात्मा बैठे तो मैं भी बैठ गया वो पत्थर पर बैठे तो मैं नीचे बैठ करके प्रणाम किया तो महात्मा बोले क्यों रे मेरा पीछा क्यों कर रहा है तेरे बाप का कुछ चुरा के लाया हूं क्या वो महात्मा तो महात्मा ठहरे हमने कहा महाराज कुछ चुरा के नहीं लाए ऐसे आ गया लगा कि आप महात्मा हैं तो कुछ मिलेगा आज से बोले तेरे को कुछ नहीं मिलेगा मैं मुसलमान था नहीं शरीर में हिंदू था और उससे भी ले लिया सन्यास तो न मैं मुसलमान रहा न हिंदू रहा मैं क्या हूं शरीर से कुछ पता नहीं है तेरे को कुछ नहीं मिलेगा और मैं जानता हूं तो कोई बक्ता होगा बक्ता सोचता होगा कि महात्मा से कुछ माल मिलेगा तो कथा में सुनाएंगे ऐसी मस्ती से तो हमने कहा महाराज जी मैं प्रणाम करके एक बात पूछता हूं आप ऐसे विरक्त कैसे बने बोले तेरे को क्या लेना देना है कोई बेटी बहानी है क्या महाराज ऐसे फक्कड़ ऐसे फक्कड़ पूछो कुछ नाराज कुछ हो मैंने बाद में प्रणाम करके कहा महाराज अब मैं कुछ नहीं पूछूंगा आप जो हमारे लायक समझें योग्य समझें वो सुना दें तो उन्होंने कहा कि मैं ये शरीर जो देख रहे हो शरीर एक हड्डी मांस के पुतले ने पैदा किया और जब विवेक हुआ मुझे तो मैं घर द्वार छोड़ आया और एक महात्मा के पास था तो उस महात्मा के पास हमारे गांव के लोग आकर के कहते थे कि तेरी मां बहुत रोती रहती है तेरी मां कहती है कि उसको नौ महीने मैंने गर्भ में रखा चार साल तक दूध पिलाया और इतना ध्यान रखा वो दुष्ट हमको छोड़कर चला गया अगर मैं न पैदा करती तो धरा में कहा से आता तो जब मुझे सुनने को मिला तो मैं एक दिन गया उसके पास में तब तक कहा कि हमारे बड़े बड़े बाल हो गए थे वो पहचान नहीं पाई मैंने प्रणाम करके कहा कि मां मैं तेरा बेटा हूं अच्छा बड़ा रोने लगी चूमने लगी और चुमने के बाद उसने जब कहा कि बेटा तुम हमको छोड़कर चले गए मैंने तुमको पैदा किया नौ महीने गर्भ में रखा तो हमने कहा हाथ जोड़कर उस मां से कहा कि तूने मुझे पैदा किया है बोले हां मैंने पैदा किया है तो कहा मैंने एक बाल तोड़ा और बाल तोड़ करके कहा कि शरीर को तूने पैदा किया एक बाल पैदा करके दिखाना एक बाल बना के तू दिखा दे तो मैं मान जाऊं कि तू मेरी मां है एक बाल बना के दिखा मां बोलने लगी बावरे में बाल बनाने का काम थोड़ी करती हूं तो बोले तूने कुछ नहीं पैदा किया किसी को यह तो सब निमित्त है शरीर का जहां जिसको उत्पन्न होना है हो गया और जहां जितने दिन रहना है रह गया अब काहे को इस मुर्दे के साथ तू प्यार करती है भूल जाए इसे और सोच कि तूने कुछ पैदा नहीं किया है और बोले ये कहकर के मैंने मैं तो चलाया उसके बाद आज तक मैंने किसी को न मां माना न बाप माना उपड़ महात्मा थे ऐसे कई बातें उन्होंने बताई तो मैं निवेदन यह करना चाहता था कि सारे के सारे जितने संबंध हैं हमारे आपके एक्स वाई जेड कोई भी संबंध क्यों ना हो ये सब मान्यता का संबंध है जाया सुता दिसा म आदि शब्द से महाराज जितने संबंध हैं वैसे तुलसीदास जी महाराज ने तो दस संबंधों पर बड़ा ध्यान दिया जननी जनक बंधु सुत दारा तन धन भवन सुहद परिवार ये दस हैं इन सब की ममता को एक साथ समेटकर कर भगवान के चरणों से बांध दिया जाए बाबा का कहना सब कर ममता ताग बटोरी ममपद मनहू बांधी बटडोरी तो मैं निवेदन कर रहा था ये जितनी ममतास्पद चीजें हैं स्नेहापद वस्तुएं हैं व्यक्ति हैं स्थान हैं, इन सब की ममता का परित्याग करें देखो पहले शरीर की अहमता का परित्याग करें और बाद में संबंधों की ममता का परित्याग करें अगर संबंध से हम आप बंधे रहेंगे तो अध्यात्म बहुत दूर है ये बहुत दूर रास्ता है अध्यात्म का तो संबंधों की ममता मिटाइए और ये संसार जो आप देख रहे हैं पश्निशम जगदिदम क्षणभंग निष्ठा क्षण भंग आप ध्यान दीजिए सारे इदम माने निर्देश जो संसार है इदम शब्द का जब प्रयोग किया जाता है संस्कृत में अंगुल्या निर्देश के लिए अंगुली से जिसको निर्देशित किया जाए तो यह जो दिखने वाला संसार है यह सारा का सारा संसार क्षण भंगुर है ये क्षण भंगुर माने नश्वर है आज जो दिख रहा है कल नहीं दिखेगा सरकने वाला संसार है अच्छा सरकने वाले संसार में या नष्ट होने वाले संसार में मानो ये वस्तु हमारे सामने नष्ट होने वाली है कोई पदार्थ ले लीजिए पुस्तिका ले लीजिए और जब नष्ट होने वाली है तो चाहे कल जो नष्ट होने वाली थी आज नष्ट हो गई उसकी पीड़ा क्यों जब हम वस्तु को अनस्वर समझ लेते हैं नस्वर वाला नहीं समझते हैं कोई वस्तु टूट जाए तो व्यथित तो हो जाते हैं अच्छा बड़ी विडम्बना ये है चित्त की धारणा भी बड़ी समझने लायक है वस्तु अपने से टूटे तो उतनी पीड़ा नहीं होती जितना दूसरा तोड़ दे दूसरा मान लिया हमको तो यहां बंबई में एक महात्मा ने सुनाया वो महात्मा ने सुनाया वो अविराम दास बापू करके गुजरात के जूनागढ़ के महात्मा हैं उन्होंने हमें बताया कि एक बार बंबई में किसी के घर में मैं रुका था सुबह सुबह पूजा पाठ करके निकला तो डाइनिंग रूम में बाप बेटा दोनों चाय पी रहे थे और बाप बेटे चाय पी रहे थे पेपर भी पढ़ रहे थे इतने में रसोई घर से कुछ गिरने की आवाज आई तो बाप ने बेटे से कहा कि बेटा जरा देखो रसोई घर में क्या गिरा किसने गिराया बेटा ने ध्यान ही नहीं दिया चाय पीता रहा अपना पेपर पलटता रहा बाद में तेजी से कहा विनोद उठकर देखता क्यों नहीं है जब दो बार तीन बार कहा तो बेटे ने कहा पिताजी काहे को शोर मचाते हो मम्मी ने गिराया है कहा मम्मी ने गिराया बोले हां मम्मी ने गिराया बोले तो ज्योतिष जानता है क्या यहां बैठे बैठे कैसे कह दिया बोले अगर मेरी पत्नी मधु ने गिराया होता तो मम्मी इतना शोर मचाती कि पड़ोसी जग जाता तो रसोई घर से मम्मी की आवाज नहीं आई तो निश्चित रूप से मम्मी ने गिराया है मधु ने नहीं गिराया उसकी पत्नी का नाम मधु था अभी प्राय आप समझ गए होंगे वस्तु यदि अपने से टूटती है अपने से बिगड़ जाती है तो हम लोग उठाकर कचड़े में डाल देते हैं किसी को पता भी नहीं चलता नौकर से टूट जाए और दूसरे से टूट जाए तो इतने व्यथित होते हैं इतने व्यथित होते हैं कि स्वयं दूसरे को भी व्यथित कर देते हैं शोर मचा करके तो हमारे गोकर्ण जी महाराज कहते हैं पस्या निशम जगद निष्ठम ये सारा का सारा संसार जो आप देख रहे हो ये सब नश्वर होने वाला है अच्छा नारायण ये कहने से काम नहीं बनेगा हम कहें न है न है और थोड़ा सा नष्ट हो जाए तो इतने व्यतीत तो हो जाए कुछ पूछो नहीं हमारे पूज्य मान जी महाराज ने जिन्होंने करुणा करके शरीर महाराज श्री के चरणों में समर्पित किया उन्होंने बताया कि लगभग ये सत्तर की घटना होगी कहो उसके पहले हो के पहले हमारे आश्रम में एक नृत्य गोपाल भगवान का मंदिर नाचते हुए गोपाल जी उसका हाल बनाया गया इससे छोटा नहीं होगा इस हाल से बड़ा ही होगा और वो हाल हाल बना तो रात्रि में सारा का सारा हाल नीचे गिर गया लेंटर पर जाने के बाद सारा का सारा धराशा हो गया उस समय महाराज लाखों रुपए लगे थे जिसमें बहुत महत्व था तो मान जी महाराज हमारे इतने डर गए कि महाराज जी से बात करने की हिम्मत नहीं थी उनकी महाराज जी बंबई में थे और यह लगा कि मेरी असावधानी के कारण ये गिरा तो बोले कि मैं तो सब लोग कुछ कहते थे तब भी बिस्तर पर चद्दर ओढ़कर लेट गया महाराज जी का फोन आए तब भी मैं डरूं कि डांट पड़ेगी कि तूने इतने लाख रुपए बर्बाद कर दिए हाल खराब कर दिया किंतु जब महाराज जी ने कहा उसको कहो कि हमसे बात करें तो हिमान जी महाराज ने जब बात किया महाराज जी से तो महाराज श्री हंसकर के बोले बाबरे उसको नाचने की आदत नृत्य गोपाल को उसके मन का हाल नहीं बना होगा तो नाच के गिरा दिया तू दिल काहे को खराब करता है ये देखिए ये निष्ठा है जीवन की बोले उसको नाचने की आदत है अब नाचने लायक हाल नहीं बना तो गिरा दिया तू काहे को डिस्टर्ब होता है ये चिंतन होना चाहिए हम कहें तो बहुत बड़ी बड़ी बात किंतु यदि महाराज सत्संग भवन के बाहर निकले और कोई चप्पल ले गया हो तो महाराज सबको चपत लगाने की तैयारी हो जाए तो यह कहने मात्र से काम नहीं बनेगा ये ज्ञान की धारा जीवन में बहे प्रत्येक अभ्यास की जरूरत है प्रत्येक वस्तु चली जाए नष्ट हो जाए छूट जाए तो ये लगे तो मामला होने वाला ही था चला गया अरे स्वप्न के पदार्थ कितने दिन हमारे साथ रहेंगे स्वप्न के पदार्थ तभी तक हमारे साथ हैं जब तक हम जगते नहीं हैं जगने के बाद पदार्थ सब लापता ऐसे ही सारा का संसार सारा संसार आप देख रहे हैं जगने के बाद इसकी सत्ता रहने वाली नहीं है अब ये चित्त में हो सत्संग की धारा परिस्थिति आने पर व्यक्ति के मानस में बनी रहे तब काम बनेगा और ये आप अभ्यास करेंगे तो निश्चित रूप से ये आपके जीवन में अवतरित होगा ये ज्ञान ऐसा नहीं कि उतारा ना जा सके और ये ज्ञान ऐसा भी नहीं कि जीवन में धारण ना किया जा सके अगर हम आप नहीं धारण करेंगे तो उस ज्ञान को क्या पशु धारण करेंगे ये पशुओं के जीवन का ज्ञान नहीं आप सबके जीवन का ज्ञान है इसको हम धारण करें या चिंतन करें और कहा एक बात भाई अगर बिना मोहब्बत किए बिना प्यार किए बिना आसिक बने न रहा जाता हो तो बैराग के आसिक बन जाओ बैराग राग रसिको भवभक्ति निष्ठ बैराग राग के रसिक बनो बैराग राग के रसिक कैसे किसका नाम वैराग्य बैराग माने कोई स्थूल पदार्थ का नाम वैराग्य नहीं है राग द्वेश के अभाव का नाम वैराग्य ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर किसी से दोस्ती भी नहीं और किसी से बैर भी नहीं बिल्कुल सजग होकर के जीवन व्यतीत करें आसिक बनना है तो वैराग के आसिक बनो और यदि सुख का स्थान बनाना है किसी को प्रेमास्पद तो उसको वैराग को बनाओ हमने तुम्हारा देखा है एक महात्मा को ऋषिकेश में मैं उनसे कुछ पढ़ता था वैसे थे वो रामानुज संप्रदाय के महात्मा एक दिन प्रातःकाल में उनके पास गया और प्रणाम करके मैं बैठा तो महाराष्ट्री बिल्कुल सजधज करके बैठे थे अस्सी पचासी साल के थे आज तो उन्होंने काजल भी लगाया था और महाराज ऐसे कपड़े और जूता मोजा सब बिल्कुल अप टू डेट बनकर के चांदी की छड़ी लेकर के बैठे थे तो और बड़ी मस्ती से बड़े खुश होकर के हमने कहा महाराज जी आज यहां कहां जाने की तैयारी आज बहुत सुंदर सज करके बैठे हो तो हंस करके बोले आज हमारी सहजादी आने वाली है आज हमारी सहजादी आने वाली है मैं उसके स्वागत के लिए बैठा हूं मेरे समझ में नहीं आया कि अस्सी पचासी साल के महात्मा और कह रहे हमारी सहजादी आने वाली है हमारी सहजादी आने वाली है और हम उसके स्वागत के लिए तैयार होकर के बैठे हैं बार बार मेरे पूछने के बाद भी बाद में बोले तू जा अगर तू रहेगा यहां पर तो मेरी सहजादी मेरे गले नहीं मिल पाएगी सोचेगी पता नहीं चेला बीच में कहा से आ गया तो तू जा यहां से और मैंने प्रणाम किया तो बड़े प्रेम से महाराज उन्होंने हमारे मस्तिष्क में हाथ भी रखा और चला आया महाराज एक बजे सूचना मिली कि उनका शरीर पूरा हो गया एक बजे जब सूचना मिली कि शरीर पूरा हो गया क्योंकि जो उनको रोटी देने के लिए वहां स्वर्ग आश्रम में जो वृद्ध महात्मा होते उनके पास सेवक कोई नहीं था तो जो रोटी देने के लिए गया उनको तो दरवाजा खुला था उनका उसने आकर के मेरे को बताया क्योंकि तीन चार ब्रह्मचारी हम लोग पढ़ते थे तो उन्हें आकर के बताया कि वो महात्मा का शरीर पूरा हो गया तो हम लोग दौड़ करके गए जब दौड़ करके गए तो उसी बिस्तर पर जैसे हमको मिले थे सज धज करके वैसे ही महाराज बैठे हुए थे मसनद पीछे लगी हुई है चांदी का डंडा इधर रखा हुआ है और महाराज ऐसे गर्दन झुक गई है उठाया उनको तो डर गया था तब मैंने लोगों को बताया कि आज सुबह में आया था पढ़ने के लिए तो कहते थे तुम जाओ आज हमारी सहजादी आने वाली है ये देखिए मौत से व्यक्ति का विवाह हो जाए मौत को भी जो अपनी प्रेसी समझने लगे क्योंकि मौत को तो सब डरते हैं ना मौत से मौत को तो भयंकर रूप मारा दिखाते हैं कि बड़ी भयानक है किंतु तो जिसने मौत का ही वरण कर लिया हो जिसने मौत को अपनी सहजादी समझ लिया हो अब उसको फिर कहां डर है अब देखिए जीवन में यह है वैराग राग रसिको भव भक्ति निष्ठा वैराग राग के रसिक बन जाएं, प्रेमी बन जाएं। आज भी हम कई बार महात्माओं के जीवन क्योंकि ये बचपन से 11 वर्ष की उम्र से साधुओं का ही संग मिलाएं, जान में अनजान में साधुओं का ही संग मिला ये ईश्वर की कृपा कहें या गुरुजनों का आशीर्वाद कहें हमारे पास इसके लिए कोई शब्द नहीं है कई बार मैं महात्माओं के प्रेम का स्मरण करता हूं तो मुझे शुरू आ जाते हैं मैं जानता भी नहीं था कि महात्मा क्या होते हैं संत क्या होते हैं और तब तक तब तक भी उन्होंने मारा तभी भी उन्होंने प्रेम हमें दिया ये उनकी करुणा और कृपा का ही प्रतिफल है तो जीवन में बैराग राग के रसिक बने और बैराग राग के रसिक के साथ साथ जीवन में भक्ति निष्ठा भी हो वैसे तो कोई ना कोई व्यक्ति कहीं ना कहीं निष्ठ होता है कोई कर्मनिष्ठ कोई ज्ञान निष्ठ कोई अलग अलग कोई योग निष्ठ ये हमारे श्री गोकर्ण जी महाराज कह रहे हैं भक्ति निष्ठ बने और वैसे तो ये ये जो श्लोक है इसका अंतिम चरण बहुत महत्वपूर्ण है अंतिम चरण महत्वपूर्ण इसलिए यदि भक्तनिष्ठ हम बन जाएंगे भगवान भक्ति निष्ठ बन जाएंगे तो ये सारे के सारे गुण अपने आप आ जाएंगे ये जितने गुण आपको बताए गए ऊपर यदि भक्ति आपके चित्त में आ जाए तो ये सब गुण अपने आप आ जाएंगे क्यों आ जाएंगे देखो भक्ति में एक विशेषता है प्रेम की एक विलक्षणता है प्रेम जब व्यक्ति प्रेमास्पद बन करके अभी हमको तो पता नहीं एक दिन मानस में अभी अहमदाबाद में था तो मुझे एक फिल्म देखने की इच्छा हुई आप कहोगे फिल्म देखने की इच्छा मैं आज तक कभी टाखीज में नहीं गया और कोई कभी फिल्म देखने का उद्देश्य भी नहीं बना उनके घर में बैठे थे तो हमको फिल्म देखने की इच्छा हुई मैंने कहा मैं एक फिल्म देखना चाहता हूं घर तो वाले हंसने लगे बोले महाराज फिल्म देखना चाहते हो कौन सी फिल्म नाम बताओ तो हमने कहा हमको लैला मजनू दिखाओ लैला मजनू हम फिल्म देखेंगे तो बाद में कहने लगे ला करके उन्होंने दिया कि किंतु तो मैं देख ही नहीं पाया वो कैसे चली नहीं तो मैं देखना चाहता था कि लैला मजनू कितनी पराकाष्ठा तक प्रेम करते थे आप यदि देखेंगे जहां तक हम लोगों ने लोगों से मैंने उन प्रेम के बारे में सुना है शरीर की परवाह नहीं रहती प्रेम में शरीर की परवाह नहीं रहती संबंध की परवाह नहीं रहती जब प्रेम अपनी दिशा में बढ़ता है तो जो मां बाप 20-22 साल तक बच्चे को पालते हैं और प्रेम करते हैं एक जगह यदि प्रेम होता है तो मां बाप के प्रेम के संबंध को ठुकरा देता है कि नहीं व्यक्ति तो रहता है मां बाप के प्रेम को अभी एक नव युवक हमारे पास में आया बोला कि महाराज जी मैं एक लड़की से प्रेम करता हूं लड़की छोटी जाति की है और मां बाप कहते हैं यदि उससे विवाह कर लोगे तो मैं मर जाऊंगा तो मैंने विचार किया है कि उनको तो मरना ही है आज नहीं तो कल मरेंगे अब देखिए उनका शरीर तो मरण धर्मा है अब 50-55 साल के हो गए हैं तो 10-12 साल में अपने आप खिसक जाएंगे किंतु तो हम क्यों मरें हमें तो बहुत जीवन, जीवन जीना है अगर वो नहीं मिलेगी तो हम मर जाएंगे तो हमने निर्णय किया कि दोनों का मरना किसका श्रेष्ठ है हमारा मरना कि मां बाप का मरना अच्छा महाराज आप ही बताओ दोनों में मरना किसका ठीक है हमसे बोला दोनों में मरना किसका ठीक है मैं तो मौन हो गया विचार करने लगा कि ये देखिए प्रेम की धारा प्रेम की विशेषता यह है कि प्रेम एक काल में एक के ही साथ रहता है यदि आपको परमात्मा से प्रेम हो जाएगा तो संसार का प्रेम आपको छोड़ना नहीं पड़ेगा छूट जाएगा देखो भक्ति वे निष्ठा इसलिए भगवत पाद शंकराचार्य भगवान ने भी भक्ति को स्वीकार किया भक्ति के बगैर काम नहीं बनेगा प्रेम के बगैर काम नहीं बनेगा कारण क्या है आज मैं महर्षि का प्रवचन सुन रहा था ब्रह्मसूत्र का सुबह सुबह तो महर्षि ने कहा कि धर्मनिष्ठ यदि हमारा जीवन होगा तो 100 संकल्पों में 50 संकल्प तो ऐसे कट जाएंगे क्योंकि जो धर्म के नहीं होंगे वो छोड़ना पड़ेगा 50 स्थान तो ऐसे छूट जाएंगे कि धर्म के नहीं है इसलिए इनका भोग नहीं करना इनसे मतलब नहीं रखना तो 50 परसेंट तो आप ऐसे मुक्त हो गए और यदि भगवान से प्रेम हो गया तो उनचास संबंध अपने और शिथिल हो जाएंगे देखो पचास जो बचे पचास संबंध जो बचे उनचास संबंध कब छूट जाएंगे जब एक जगह प्रेम हो जाएगा उनचास संबंध एकदम शिथिल हो जाते हैं यह संसार के जितने तो भक्ति में यदि निष्ठा होगी तो शरीर की भी शुद्ध भूल जाते हैं प्रेमी को प्रेमी को अपने शरीर की शुद्ध नहीं रहती माता पिता की परिवार की संबंध मारा छूट जा और वो धमने सुनाया ही आपको कहता है वो तो मरण मरने वाले हैं इसलिए क्षण तो समझने लगता ही है स्थूल प्रेमी की धारणा जब यह हो जाती है तो यदि सूक्ष्म परमात्मा से प्रेम होगा तो क्यों ये धारा नहीं बहेगी धारा जरूर बहेगी निश्चित बहेगी इसलिए भक्ति में निष्ठा व्यक्ति के जीवन में हो भव भक्ति निष्ठा ये शब्द का प्रयोग किया अब भक्ति निष्ठा में कई विरोधी हैं कई विरोधी कैसे हैं तो द्वितीय श्लोक में उन्होंने विरोधी भाव को ग्रहण किया द्वितीय श्लोक में कहते हैं धर्मम भजस्व सततम क्या जो लोक धर्मान अब कौन से धर्म का परित्याग करें और कौन से धर्म को ग्रहण करें तो धर्मम भजस्व सततम ये सततम शब्द का प्रयोग जो शाश्वत धर्म है उस धर्म का भजन करो भज सेवायाम उसको स्वीकार करो जैसे भगवत प्रेम ये भागवत धर्म को ग्रहण करो भागवत धर्म माने एक संबंध हो कि भगवान मेरा है और मैं भगवान का हूं यह संबंध भगवान मेरे और भगवान का मैं महर्षि ने नारद भक्ति दर्शन नामक ग्रंथ में भक्ति शब्द की व्याख्या की है भक्ति शब्द की व्याख्या में एक वित्पत्ति है भागो भक्ति भागो भक्ति माने आप भगवान भाग बना दो अपना और अपना भाग बनाकर के ये संसार का और ये भगवान का तो जो अपने को भगवान का भाग बना दे उसी का नाम भक्त तो हम भगवान का धर्म ग्रहण करें भगवान को अपना भाग बना दें कि भगवान के हम भाग हैं भगवान हमारे हैं और लोक धर्म माने लोक धर्म माने संसार के धर्म जैसे पिता पुत्र का धर्म है माता पिता का धर्म है पति पत्नी का धर्म ये भी धर्म ही है पति पत्नी का धर्म है अगर ये लोक धर्मों का परित्याग नहीं करोगे छोड़ोगे नहीं तो इधर बढ़ नहीं पाओगे आप कहोगे कैसे नहीं बढ़ पाओगे उसमें सजगता की जरूरत इसलिए है सावधानी की जरूरत इसलिए है गीता में भगवान बड़े डंके की चोट से कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज मामेकम शरणम ब्रज अहम तो सर्व पापे मोक्षय श्यामी मासु चब इस श्लोक पर भी ध्यान दीजिए भाव पर ध्यान दीजिए भगवान स्वयं कहते हैं कि सर्व धर्मों धर्म, का परित्याग कर दो लोक धर्म का परित्याग करें अब लोक धर्म का परित्याग करने से क्या दोष नहीं लगेगा अभी एक बेटा यदि माँ बाप की सेवा छोड़ करके पितृण मातृण को छोड़कर के सीधे वा अध्यात्म की ओर गमन कर जाए तो क्या दोष का भागीदार नहीं होगा संसार के लोग धर्म वाले कहेंगे तो अमंगल हो जाएगा नारायण अमंगल बिल्कुल नहीं होगा देखो भाई कोई स्त्री यदि पति को छोड़ करके पर पुरुष के पास जाती है तो अमंगल है पति को छोड़ करके पर पुरुष के पास जाए तो अमंगल किंतु वही स्त्री पति से वैराग्यशाली होकर भगवान से प्रेम कर ले तो अमंगल है कि अमंगल है मंगल हो जाएगा अगर कोई स्त्री अपने पुरुष अपनी पत्नी से तो वैराग्यशाली बन जाए कहे कि हमको इस पत्नी से मिलना नहीं है और दूसरी जगह भटकना प्रारंभ कर दे उसको महाराज पतिति ही माना जाएगा उसको कोई उत्थानशील नहीं माना जाएगा किंतु वह पुरुष पत्नी से वैराग्यसाली बनकर के परमार्थ पथ का पथिक बन जाए तो उसको पतित नहीं माना जाएगा उसका कल्याण हो जाएगा इसलिए धर्म का प्रयोग कैसे करना यह भी सीखने लायक है इसलिए तुलसीदास जी महाराज का एक पद हमें बहुत अच्छा लगता है तुलसीदास जी महाराज हमारे कहते हैं तजिये ता कोटि बैरी समि बैरी सम यद्यपि परम सने ही, जाके प्रिय न राम भेही महाराज इतना प्यारा पद है ये तजिए तो ताही कोटि वैरी सम यद्यपि परम सने ही। सने ही नहीं परम सने ही। जाके प्रिय न राम भय दे जिससे अपना लक्ष्य प्यारा न हो जिससे अपना प्रीतम प्यारा न हो जिससे अपना आराध्य प्यारा न हो उससे तुम्हारा महाराज उसका तो, तो परित्याग करने में ही कल्याण है निश्चित रूप से है अपने इष्ट की कई बार हम लोग यात्रा में होते हैं क्योंकि तो यात्रा का ही जीवन है तो सज्जन पुरुष भी मिलते हैं और दुर्जन पुरुष भी मिलते हैं अब दुर्जन मिलते हैं तो कई बार इष्ट की निंदा करने लगते हैं भगवान की निंदा करने लगे गुरुजनों की निंदा करने लगे तो हम लोग झगड़ते नहीं उनसे फैटिंग नहीं करते उपेक्षा कर देते हैं जैसे कोई पागल व्यक्ति है और पागल व्यक्ति या नशे में व्यक्ति हो तो नशे वाला व्यक्ति कब क्या बोलेगा उसका कोई ठिकाना थोड़ी है हम लोग ध्यान ही नहीं देते या हम समझ लेते हैं ये विपक्ष का है दूसरी पार्टी का है और पार दूसरी पार्टी वाले पार्टी वाले को गाली तो देते ही रहते हैं या ऐसे ध्यान देते हैं कि क्या बोल रहा है इसकी समझने की जरूरत नहीं है कौन सी भाषा में बोल रहा है यह भी समझने की जरूरत नहीं है तो देखिए अपने चित्त को उधर से मोड़ देना चाहिए जिधर अपने लक्ष्य की प्रियता न हो तजिए ताही कोटि बैरी सम यद्यम सने ही जाके प्रिय नाम बैदेही जिन्हें अपना इष्ट प्यारा न हो जिसे अपना लक्ष्य प्यारा न हो उसका त्याग करने में ही अपना कल्याण है तो पूछा गया कि महाराज माता पिता का परित्याग कर देने पर संबंधियों के परित्याग करने से तो पतन हो जाता है तो हमारे बाबा ने लिस्ट दे दी तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महातारी प्रहलाद जी महाराज ने पिता का परित्याग कर दिया आप कथा सुनते ही हैं सप्तम स्कंद में भागवत में तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु विभीषण जी ने अपने भाई का परित्याग कर दिया और भरत महातारी भरत जी महाराज ने अपनी मां का त्याग किया और इतना ही नहीं तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत मातारी और ब्रज की वनिताओं ने अपने पति का परित्याग कर दिया तो क्या सब पतित हो गई नरक में गई गो है गोपांगनाएं नहीं बोले भे सब मुद मंगलकारी किन्हीं के किसी के भी जीवन में अमंगल नहीं आया सब मंगल के हेतु ही बने इसलिए लोक धर्म का परित्याग करने में संकोच नहीं होना चाहिए अध्यात्म की ओर बढ़ने वाले को महर्षि ने तो एक जगह बहुत सुंदर बात कही कि मानो ब्राह्मण का धर्म संध्या वंदन करना है और वह प्रातः काल संध्या वंदन करता है उठकर के स्नान आदि करके एक दिन ऐसे हुआ कि महाराज ध्यान में बैठ गया और जब ध्यान में बैठा तो इतना समय बीत गया कि संध्यावंदन का समय भी चला गया अब जब संध्या वंदन का समय चला गया तो उसको बड़ी पीड़ा हुई कि हमारा तो संध्या बंदन छूट गया और हमारा तो धर्म का परित्याग हो गया तो एक महात्मा से प्रणाम करके कहा महाराज हमारा धर्म छूट गया तो बोले कैसे छूट गया धर्म का परित्याग नहीं करना चाहिए धर्मो रक्षत ही कैसे धर्म छूटा तो उन्होंने बताया हमारा ध्यान में बैठ गया ताले बोले धर्म नहीं तेरा तो परम धर्म हो गया देखिए परमात्मा के लिए यदि बढ़ गए अगर यही सोता रह जाता प्रमाद में या जुआ आदि खेलने में समय व्यतीत कर देता गप मारने में समय व्यतीत कर देता तो पतित हो गया था वह पतन का हेतु बन गया था उसके जीवन की क्रियाएं किंतु ध्यान में बैठ गया आत्मचिंतन में बैठ गया विचार में बैठ गया तो समय का बोध नहीं रहा तो अपतित नहीं हुआ धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान और दूसरा सूत्र और भी बड़ा सुंदर दिया सेवस् साधु पुरुषान जहि काम तृष्णाम साधु पुरुषों की सेवा करो साधु पुरुष माने सज्जन पुरुष परमात्मा की ओर बढ़े हुए लोगों को आप अपना प्रेमास्पद बनाइए अपना संगी बनाइए और इनसे क्या होगा जैसे संतों के संग में बैठोगे संतों की सेवा करोगे साधु पुरुषों की सेवा करोगे तो काम और तृष्णा पर संकल्प पर दोनों पर महाराज काम के संकल्प पर और तृष्णा के संकल्प पर आपको विजय मिलेगी काम माने ये जन्य विषय जन्य काम है इसको भी काम कहते हैं और काम माने कामना भी है याद रखिएगा जित मैं तो कई बार चिंतन करता हूं इस दुनिया में सबसे ज्यादा वह दुखी है जिसके कामनाएं बहुत हैं जितनी कामनाएं आप अपने जीवन में और काम से ही महाराज संगास सं जायते काम आप गीताब का चिंतन करते ही हैं और काम से क्या क्या दुर्गुण उत्पन्न होते हैं कहां तक स्थिति जाती है वो लोग आप जानते ही हैं अगर कामी व्यक्ति का संग करोगे क्रोधी व्यक्ति का संग करोगे लोभी व्यक्ति का संग करोगे तो ये सब आपके जीवन में आएंगे अमर एक प्रोफेसर जिन्होंने हमको पढ़ाया वृंदावन में वो अभी हैं भी हमारे से बड़ा उनका प्रेम और प्रेम होने के कारण बात ये नारायण संसार में जो भी अपने प्रेमास्पद होते हैं वो प्रेमास्पद लोग समझते हैं कि अपना प्रेमी सुखी रहे और वो जहां जहां सुख के स्थान समझते हैं वही वही वहां वो प्रवृत्त कराना चाहते हैं तो संयोग ये कि वो प्रोफेसर महाराज पढ़ाते थे हमारे से बड़ा प्रेम अभी भी आश्रम में आते हैं तो हमारे पास जब भी आकर के बैठे तो हमको एक बात ही सिखाते थे कहते थे श्रवणानंद तुम्हारी हर बात हमको अच्छी लगती है किंतु एक बात खराब लगती है हमने कहा क्या लगती है गुरु बताइए बोले खराब ये लगती है कि तुम पैसे का संग्रह नहीं करते हो तो हमने कहा गुरुजी कैसे करें अरे बोले चलो हम भी ले चलते हैं तुमको जब भी आए जब भी वृंदावन जाएं तब तक वो यही कहें बोले वहां इतने लाख की जमीन बिक रही है वो खरीद के डाल लो दस साल के बाद उसका इतना दाम हो जाएगा फिर तुम्हारे पास पैसे की कोई कमी नहीं रहेगी मैं बार बार हाथ जोड़ कहूं कि गुरु मैंने घर जमीन बेचने खरीदने के लिए नहीं छोड़ा है आप मुझे बिल्कुल धर्म लगाएं बोले नहीं नहीं समय पर काम आएगी समय का ठिकाना नहीं आश्रम का ठिकाना नहीं कभी कुछ भी हो सकता है हमने कहा गुरुजी कान खोल करके सुन लो यदि मैं वृंदावन में रहूंगा तो आश्रम में रहूंगा और यदि आश्रम में नहीं रहूंगा तो वृंदावन में रहूंगा ही नहीं हमारा संकल्प कोई वृंदावन का रहने का नहीं है ठाकुर जी जहां रखेंगे तहां रहूंगा बार बार बहस करे अब तीन साल से मैंने उनसे सन्यास ले लिया उनसे सन्यास कैसे ले लिया यदि वो आते हैं और हमको दिखाई पड़ते हैं कि वो आ रहे हैं तो अपने शिष्यों को कह देते हैं कि कह देना कि श्रवणानंद यहां नहीं है और रास्ते में आते हुए दिखाई पड़ते हैं जहां वो दिखते थे मैं प्रणाम करता था अब मैं उनको प्रणाम भी नहीं करता हूं कोई द्वेष के कारण नहीं सामने मिलते हैं तो प्रणाम कर लेता हूं मुझे पता है कि ये मिलेंगे तो जमीन खरीदने की बात ही कहेंगे क्योंकि वो इसी प्रवाह प्रणाली में लगे हुए हैं वो समझते हैं कि पैसा होगा तो ही सुख मिलेगा पैसे के अभाव में सुख जीवन में नहीं हो सकता है तो वह रचे बचे लोग हैं उसी में तो वो लगाएंगे तो अब देखिए यदि किसी साधु का संग करते हैं किसी संत के पास बैठते हैं तो संत कहता है भूलकर श्रवणानंद आश्रम कभी नहीं बनाना ये देखिए दोनों में फर्क है परमात्मा ने जिसने आज तक तुमको यहाँ रखा है सुव्यवस्थित दिया है व्यवस्था दी है वो कल देगा अपनी निष्ठा में किसी प्रकार की कमी मत रखना अपने आराध्य पर कभी अविश्वास मत करना संत ये कहते हैं अब देखो संसार में लगे हुए व्यक्ति ये कहते हैं इसलिए हमारे गोकर्ण जी महाराज ने कहा पिताजी यदि संत संग करना है तो सेवस्व साधु पुरुषान साधु पुरुषों की सेवा करो ज ही काम त्रष्णान साधु पुरुषों की सेवा के माध्यम से ही काम और तृष्णा पर विजय प्राप्त की जा सकती है जब तक आप साधु संतों की सेवा में संलग्न नहीं होंगे जब तक आप साधु संघों का संग नहीं करेंगे तो काम पर विजय मिलने वाली नहीं है संकल्प पर विजय मिलने वाली नहीं है वासना पर विजय मिलने वाली नहीं है तृष्णा पर विजय मिलने वाली नहीं है तृष्णा मान प्यास ही है काम की प्यास रख लो संपत्ति की प्यास रख लो प्रतिष्ठा की प्यास रख लो सब में तृष्णा है और ये सबसे ज्यादा खतरनाक हैं। संसार की प्यास तो नारायण संसार की वस्तु मिल जाने से शायद पूरी भी हो जाए किंतु ये तृष्णा कभी पूरी होने वाली नहीं है क्योंकि संकल्प के पूर्ति में सुख नहीं है संकल्प की समाप्ति में सुख है आप कहोगे पूर्ति में सुख क्यों नहीं है क्योंकि प्रत्येक कामना के उधर में कामना गर्भवती है ये कभी भी निष्गर्भ नहीं रहती है कामना गर्भवती है एक बालक को उत्पन्न करेगी तो दूसरा धारण कर लेगी दूसरा पैदा करेगी तो तीसरा धारण कर लेगी आज ये कामना है तो कल दूसरी कामना होगी तो परसों तीसरी कामना होगी इस कामना की कभी परिपूर्ति होने वाली नहीं है इसलिए जिन्होंने कामनाओं का परित्याग किया है जिन संतों ने महाराज वैराग्यशाली होकर जीवन बिताया है उनका संग करो आपको जानकर अचंभव लगेगा हमारे पूज स्वामी हंसानंद जी महाराज हमको बहुत डांटते थे किस लिए डांटते थे कि तुम मंडलेश्वरों के पास क्यों जाते हो मुझे समझ में नहीं आता था जब भी मैं मंडलेश्वर से किसी से मिल करके आऊं क्योंकि ऋषि के हरिद्वार में बहुत मंडलेश्वर और हमारा उनसे प्रेम भी क्योंकि वो लोग स्नेह देते थे तो जब भी मिलकर के मैं आऊं तो आने के बाद डांट पड़ती थी और कहते थे बहुत नाराज होकर के मूर्खानंद इनके संग में मत जाया करो मुझे समझ भी नहीं आता था एक दिन मैंने कहा महाराज इन मंडलेश्वरों में क्या गड़बड़ी है आप उनके संग वो भी तो एक महात्मा है जैसे आप महात्मा हैं वैसे वो भी महात्मा है आप उनके साथ जाने में क्यों मना करते हो तो उन्होंने हंस करके कहा बाबरे उन मंडलेश्वरों के पास जाओगे ना और उनका वैभव देखोगे कि उनके आश्रम में इतनी व्यवस्थाएं वो गाड़ी से चलते हैं उनके पास ये है उनके पास ये है तो तेरे मन में भी संकल्प जगेगा कि ये वैभव मेरे को चाहिए और यदि ये संकल्प तेरे को जगेगा तो जिस रास्ते पर चलाए उस रास्ते का पतन हो जाएगा ये देखिए इतने सजग रहे क्योंकि कामना के व्यक्ति के साथ रहोगे तो कामना जगेगी अच्छा बहुत महंगी गाड़ी में बहुत अच्छे बंगले में चलने वाले लोगों का संग करो तो आपको भी वैसी गाड़ी खरीदने का मन होगा कि नहीं आपको भी वैसा मकान बनाने का मन होगा कि नहीं तो वासना जगी कि नहीं जगी अगर किसी फकड़ के साथ रहो जिसको खाने का ठिकाना नहीं है तो आपको लगेगा इससे तो अच्छे हम ही है हमारे पास कोई व्यवस्था की कमी नहीं है हम बहुत आनंद में है तो इसलिए सेवस साधु पुरुषान जही काम त्र और एक सूत्र जो देने वाले हैं ये तो हम लोगों के लिए बड़ा कांतिकारी है बहुत लाभदायक है इसका अनुवाद हमारे महर्षि ने अपने शब्दों में किया है हम पहले श्लोक का चरण बोल देते हैं अन्यस्य दोष गुण चिंतन आशुमुक्ता ध्यान दीजिए अन्यस्य माने दूसरों के गुणों का भी चिंतन मत करो दोषों का भी चिंतन मत करो अन्य दोष गुण चिंतन माशु मुक्ता चिंतनम आशु मुक्त दूसरों के न तो गुणों का न दुर्गुणों का हमारे महाराष्ट्र का यही वाक्य है सराहो मत सराहो मत निंदना पड़ेगा निंदो मत निंदो मत सराहना पड़ेगा इस संसार में किसी के न तो दोष देखो किसी के दोष देखने की जरूरत नहीं है और हम लोग हमारा तो अनुभव पता नहीं आपको ये अनुभव है कि नहीं हमने तो जिन जिन लोगों के दुर्गुण देखे वो दुर्गुण हमारे जीवन में आ गए और इतना प्रयास करना पड़ा उन दुर्गुणों को निकालने के लिए कि मैं आपको क्या कहूं कई बार अपने महाराजी के चरणों में बैठकर रोया भी मैं कई बार लोगों को कहता हूं हमारे यहां महाराष्ट्र के यहां जब मैं विद्यार्थी था एक विद्वान आते थे महाराज श्री के शिष्य में नाम नहीं लेता उनका उनको प्रवचन में एक अभ्यास था तकिया कलाम वो बोलते थे बीच में जो है कई लोगों का तकिया कलाम होता हमारा भी होगा तो आप लोगों को पता चलेगा कुछ ना कुछ होता है प्रवचन की शैलीम जैसे महाराज श्री नारायण बोलते थे ऐसे उनका तकिया कलाम था जो है और एक वाक्य बोलने के बाद वो बोलते थे जो है और पूज्यमान जी महाराज कहते थे इनकी कथा सुनना है तो जब भी मैं कथा में तीन घंटे बैठता था तो जो है बहुत खटकता था इतना खटकता था इतना बुरा लगता था जो है कि कहां से इतना सुंदर प्रसंग चल रहा था जो है बोलने लगे बीच में महाराज वो पंद्रह दिन की कथा पूरी हुई वो तो कथा में जो है बोलते थे मैं बीच बीच में जो है बोलने लगा बात करने में महाराष्ट्र के पास मान जी के पास खड़ा हूं सेवा में तो कुछ बात कहें तो जो है मैं बोलने लगा तो नाराज होकर बोले ये तू कहां से सिख गया यह क्यों अपने जीवन में ले आया तो बाद में सोचने लगा ये दुर्गुण देखने का फल है अगर किसी के दुर्गुणों को एक महात्मा तो कहते थे किसी के दुर्गुणों को ज्यादा देखोगे ना तो देखने में प्रेम झलकता है बार बार देखो ना किसी प्रेम प्रेम से तो सामने वाला सोचेगा बार बार देख रहे हैं दिल में प्रेम ही तो है हमको बार बार देख रहे हैं तो ये दुर्गुण सोचेगा इतना प्रेम करते हैं तो चलो इन्हीं के पास पहुंच जाओ भाई प्रेमास्पद के पास प्रेमास्पदा चा, जाना चाहता है तो यदि दोष देखोगे तो वो दोष तुम्हारे पास में आ जाएंगे पतन का कारण और गुण भी देखने लायक नहीं है अच्छा दोष न देखें यह तो समझ में आता है किंतु गुण न देखें यह समझ में नहीं आता है महारि शी ने इसी का अर्थ किया कि दोष देखोगे तो घृणा होगी द्वेष होगा और यदि सद्गुण देखोगे तो प्रेम होगा और ये प्रेम राग और द्वेष दोनों चित्त को जगा जलाते हैं द्वेष भी आपके चित्त में होगा तो आपको ही जलाएगा और राग होगा तब भी आपको जलाएगा और दूसरी बात नारायण यह भी इसमें है कि जरूरी नहीं कि जो आज गुण हमारे जीवन में है कल बने रहे आज गुण है तो कल दुर्गुण भी आ सकते हैं और दुर्गुण से दुर्गुण संपन्न व्यक्ति कब सदगुण में परिवर्तित हो जाएगा कुछ पता नहीं है अक्रूर जैसा महापुरुष आप भागवत पढ़िएगा अक्रूर जैसा महापुरुष जिनकी ऐसी स्तुति है एक अध्याय में पूरी स्तुति है और वह अक्रूर मणि को लेकर द्वारिका से काशी भाग जाएगा ये किसने कभी कल्पना की होगी अक्रूर जैसा भक्त जिसके हृदय में रोम रोम में भगवान का प्रेम भरा हुआ है वह भी मणि को लेकर के काशी जाकर के वासी बन सकते हैं ये समय का परिवर्तन है इसलिए किसी के गुणों का या दुर्गुणों का चिंतन न करें सदा सर्वदा आत्मचिंतन में भगवत चिंतन में महाराज सेवस्य साधु पुरुषान जही काम तृष्णान अन्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्ता सेवा कथा रसम हो निरा भगवान की कथा को सुनो और सेवा में संलग्न हो राग द्वेष विहीन हो करके आपका जीवन मधुमेय बनेगा रश में बनेगा आनंद में बनेगा और ऐसे हृदय में ऐसे चिंतनशाली जीवन में जो भी घटना आएगी वह मधुर बन जाएगी तो सदगुरुदेव से हम मधुर बनाने का जीवन का जो प्रयास है वह सीखें कैसे हमारा जीवन मधुमेह बने हम भी अपने आराध्य से यही प्रार्थना करते हैं कि हमारी मति रति गति बस उन्हीं के चरणों में बनी रहे इसी प्रार्थना के साथ ये उनकी बाणी उन्हीं के पावन पवित्र चरणारविंदों में समर्पित बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय सदगुरुदेव भगवान की जय